ष्ण लीला प्रसंग श्री राम देव का श्याम पुकुर में अवस्थान। वार्तालाप करते समय श्री राम कृष्ण हमें प्राय दिखाई पड़ता था कि जब कोई नया आदमी श्री कृष्ण के मत के विरोध में वादानुवाद करने लगा अथवा किसी कारण उनके विरुद्ध भाव लेकर उपस्थित हुआ तब श्री रामकृष्ण देव बात करते करते मौका पाकर उसे छू देते थे अथवा ऐसा करने के बाद ही वह व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव की बात मान लेता था परंतु जिन्हें देखकर उनका मन प्रसन्न होता था केवल उन्हीं के साथ श्री रामकृष्ण देव ऐसा व्यवहार करते थे एक दिन उन्होंने हमारे सम्मुख स्वेच्छा से ही इसका कारण बताया था अहंकारवश या इस भाव से कि मैं किसी से छोटा नहीं हूँ लोग किसी की बात नहीं मानते अपना शरीर दिखाकर इसके भीतर जो है उन्हें छूते ही उनकी दिव्य शक्ति का प्रभाव से लोगों का वाव सिर उठा नहीं सकता जैसे सांप फन फैलाते समय जड़ी बूटी स्पर्श करा देने से ही सिर झुका लेता है ठीक उसी तरह उन लोगों के भीतर के अहंकार की अवस्था भी हो जाती है इसीलिए बात करते हुए मैं कौशल से उन्हें छू देता हूँ हरिबल्लभ बाबू को उस दिन श्री कृष्ण देव के निकट विपरीत भाव लेकर आने पर भी श्रद्धापूर्ण हृदय से चले जाते देखकर हमारे मन में श्री कृष्ण देव की इसी बात का उदय हुआ था कहना न होगा कि उस दिन से बलराम के भाइयों के हृदय में यह भाव फिर कभी दिखाई नहीं दिया कि बलराम श्री कृष्ण देव के निकट जाकर कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं श्यामपुक में रहते समय श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक व्याधि जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे ही उनका पुण्य दर्शन तथा कृपा लाभ करने के लिए आने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन अधिक हो रही थी श्रीयुक्त हरिश्चंद्र मुस्तफी आदि अनेक गृहस्थ भक्तों की तरह श्री शारदा प्रसन्न मित्र जो बाद में श्री रामकृष्ण भक्त संघ में स्वामी त्रिगुणातीतानंद नाम से सुपरिचित हुए कृष्ण गुप्त आदि अनेक युवक भक्तों ने यहाँ श्री राम कृष्ण देव का प्रथम दर्शन प्राप्त किया था कुछ लोग पहले दो एक बार दक्षिणेश्वर जाकर मिलने पर भी श्री कृष्ण देव के साथ घनिष्ठ भाव से मिलने का सुयोग यही प्राप्त कर सके थे इन नवागत व्यक्तियों के स्वभाव और संस्कार के प्रति ध्यान रखकर श्री राम कृष्ण देव इनमें से हर एक को भक्ति प्रधान या ज्ञान मिश्र भक्ति प्रधान साधन मार्ग का निर्देश देते थे और मौका पाने पर एकांत में विभिन्न प्रकार के उपदेश देकर उस पथ पर अग्रसर करा देते थे हमें ज्ञात है कि एक युवक को श्री राम कृष्ण देव एक दिन साकार और निराकार ध्यानोपयोगी विविध प्रकार के आसन और अंग संस्थान दिखा रहे थे पदमासन में बैठकर कर बाई हथेली के ऊपर दाहिना कर पृष्ठ रखकर उसी भाव से दोनों हाथ को छाती पर धारण कर तथा चक्षु निर्मिलित करके कर उन्होंने कहा यह सब प्रकार के साकार ध्यान का उत्तम आसन है इसके बाद उसी आसन पर बैठे रहकर बाया हाथ बाई जंघा पर और दाहिना हाथ दाहिनी जंघा पर रखकर प्रत्येक हाथ के अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को संयुक्त कर तथा दूसरी उंगलियों को सीधी रखकर रखकर में उन्होंने कहा, यही निराकार ध्यान का उत्तम आसन है। इतना कहते कहते पूर्णतया समाधिस्थ हो गए। कुछ देर बाद बलपूर्वक मन को साधारण ज्ञान भूमि में उतार कर कहा और दिखाया नहीं जा सका इस प्रकार बैठने पर उद्दीपन होकर मन तन्मय और समाधि हो जाता है और वायु उर्धगामी होने से कंठ देश के घाव में चोट लगती है इसी कारण डॉक्टर समाधि न हो इसके लिए विशेष प्रयत्न करने को कह रहे हैं युवक कातर होकर बोला आपने क्यों ऐसा दिखाया मैं तो देखना नहीं चाहता था उत्तर में उन्होंने कहा सो ठीक है परंतु तुम लोगों को थोड़ा बहुत न बतला और न दिखाकर मैं रह कैसे सकता हूँ युवक यह बात सुनकर विस्मय से श्री रामकृष्ण देव की अपार करुणा और उनके मन की अलौकिक समाधि प्रवणता सोचकर स्तब्ध हो गए श्री रामकृष्ण देव के दैनिक व्यवहारों में ऐसी मधुरता तथा असाधारणता का परिचय मिलता था कि नवागत अनेक व्यक्ति उसे देखकर मुक्त हो जाते थे दृष्टान्त स्वरूप हम एक घटना का उल्लेख करते हैं यह घटना महाकवि गिरीशचंद्र के छोटे भाई अतुल चंद्र घोष से सुनी थी जैसा संभव उनकी भाषा का आशय करने की चेष्टा की जाएगी। उपेंद्र उपेंद्रनाथ घोष ने श्याम के प्रसिद्ध भूपेंद्रनाथ नाथ बसु महाशय की किसी रिश्तेदार से विवाह किया था और वे मुंशीब थे मेरा खास मित्र था घर से दूर किसी स्थान में डिप्टी मुंशी साहब श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचित होने के अनंतर उसे एक पत्र में मैंने लिखा था अब कि जब आओगे तो तुम्हें एक अपूर्व वस्ती दुखाऊँगा